पुराण शिवपुराण पर संहिता यदि मध्यान्ह के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्धादि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है यदि काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्राह्य होते हैं वार आदि का भरी भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है अनेन इति पूजा यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है पुहु का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान यही अभिष्ट अभीष्ट वस्तुएं हैं सकाम भाव वाले को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं किंतु काम्य कर्म का यदि भली भाती अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलद होता है प्रतिदिन एक पक्ष एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है ऐसा जानना चाहिए श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा तो माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए ज्येष्ठ तथा तो भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा तो केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि बारह वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति के मनुष्य प्राप्त कर लेता है जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के बारह नामों द्वारा बारह ब्राह्मणों का छोट पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न बारह नामों द्वारा किया हुआ बारह ब्राह्मणों का पूजन उन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है